चक्षुशमिंद्रिया चर्वा स्व मान ब्रह्मया मान ब्रह्मया प्रयोचया ओम शांति शांति शांतिल काल प्रथम खंड के तृतीय मंत्र कुछ पंडित दुष्ट आग तृतीय मंत्र में आत्मा से अभिन्न ब्रह्म को विदित से भी, भी भिन्न माना है अभिद्य से भी भिन्न माना है ऐसा सिद्ध कर दिया अन्य अथ अविद्यादि विषय कहा अब यह क्षमता होने जा रही है इसे चतुर्थ मंत्र का अवतरण है उक्त वाक्य लौकिक ताकि मीमांस प्रतिपत्ति विरोध में आशंख पूवाक्य अम्य अवितता वाक्य है उसके अर्थ में संशय हो रहा है श्रोता पूर्तवाक्यर्धे लौकिक तार्कि मीवांशिक प्रतिपत्ति होता है लौकिक सामान्य जन मैने जो उपासना करते हैं जिसके उसको जानते हैं मानते हैं ईश्वर है अमृत है तो विदित से भिन्न नहीं है वो विदित होता है और ईश्वर और जीव को भेद मानते हैं नई आयिका भी जीव ईश्वर को भेद मानते हैं तार्किक भेद मीनांशन भी इसके उसकी पर करो उसकी पर करो उसकी यजन करो बहुत बुद्धि देवता भी यजन तो उनके यहां की भिन्न जानते हैं तो ये सबका विरोध है गतिवत्ति विरोध अनुवास उन्हें विदित अन्य मानने में विरोध है तो परमात्मा होता है उपाश्य होता है विदित होता है यह बात पर है तो लौकिक विरोध तार्किक नैयायिक आदि का विरोध और मीमांसकों का विरोध ये शंका उठाकर के वास में खंडन करते हैं यह कहा क्यों विधि का अन्यत्र जो विदित होता है वो आत्मा नहीं होता तो आत्मा से भिन्न नहीं होगा जो तो विदित होगा आत्मा से भिन्नना होगा यही हमें पास मंत्रों का यही कहना है पास मंत्र है इसमें सभी बोलेंगे तो जो विदित होगा वह आत्मा नहीं होगा आत्मा विदित भी नहीं है अविदित भी नहीं है जो पूर्व मंत्र ये बात्य का ध्यान रखना है तो विदित से अन्य है अविदित से भी अन्य है जो विदित होगा वह आत्मा नहीं होगा यही यहां बताएंगे अरेव ग्रह्मतुम विधि वेदम वेद उपास विशिष्ट उपासना हम करते हैं तो भाष्य देखिए अन्यदेव तर विदिता अंतता अभी ये वाक्य पूर्व मंत्र में हो गया है तो तदम जो आत्मा से अभिन्न ब्र है वह विदित पदार्थ से भिन्न है और अविदित पदार्थ से भिन्न है इस बात के द्वारा आत्मा ब्रह्मा ब्रह्म इस आत्मा और ब्रह्मा में भेद नहीं आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा प्रतिपादन होने श्रोतर आशंका जाता जो श्रोता है उसको आशंका आ गई श्रोता के अंतर कर्म क्या शंकाशंका है गज़ुत। तब आत्मा ब्रह्म या आत्मा में कैसा होगा ब्रह्म उपास्य होता है आत्मा उपासक को? होता है कहां से ये होगा ब्रह्म विदित होता है आत्मा भी विदित है तब ब्रह्म भी उपास्य जिसकी उपासना करते हैं वो विदित है तो कैसे ये आत्मा ब्रह्म हो सकता है यही शंका है आत्मा ही नाम अधिकृता कर्म ही उपासना आत्मा उसको बोलते हैं अधिकारी को किसने कर्म में अधिकारी उपासना में अधिकारी हो उसको आत्मा से कहा है। जीव आत्मा उपासना करता है कर्म करता है यही तो कहते हैं आत्मा ही नाम आत्मा किसके नाम है अधिकृता अधिकारी पुरुष को आत्मा कहते जो अधिकारी हो किसने कर्म ही उपासना वैदिक कर्म में और उपासना में जो अधिकारिक कर दिया गया हो अधिकार हुआ हो आत्मा होता है संसारी होता, होता है और कर्म संसारी होता है दो एक कैसे हो सके यही समा संसारी है आत्मा कर्म साधन है। तो उपासना साधन अंशा है कर्मात्मा उपासना को से कोई एक साधन को अंशन करेगा अपने शक्ति के आधार पर उपा, कोई उपासना करते हैं कोई कर्म करते हैं यही होता है यहाँ स्थिति कर्मो कर्म अथवा कर्म कर्म उपासना दोनों से कोई एक साधन एक साधन को अनुष्ठान करके ब्रह्मादिदेव स्वर्गम प्राप्त ब्रह्मादिभाव को प्राप्त करना चाहता है उपासना और कर्म से स्वर्गादी लोगों की प्राप्ति करना चाहता है तस् उपायो विष्णु ईश्वर इंद्रश्च प्राणी तो इसलिए इतिहासिक करने तब तक तस्मात तदैव ब्रह्मतम विद्यालय में आएगा तस्मात अन्य उपास्य विष्णु विष्णु है उपास्य अन्य होगा आत्मा से भिन्न होगा विष्णु होगा ईश्वर होगा इंद्र हो सकता है प्राण हो सकता है ब्रह्म हो सकता है ये उपास्य ये हो सकते हैं आत्मा से भिन्न है लोगों प्रत्यय रोगा क्योंकि अगर इनको आत्मा कहने पर ब्रह्म को आत्मा का धर्म पर लोक प्रत्यय वाले संसारी लोग जो मानते हैं उनके ज्ञान का विरोध आ जाता है वो तो किसी को भी पूछो मैं ब्रह्म नहीं हूँ ये बोल कितने सालों से बेलाव को सुन रहा है फिर क्या कहेंगे नहीं, नहीं मैं तो छोटा सा जीव हूं ये ये भावना बनी हुई है और जिनका बेलाव मेरा संस्कार होगा ही नहीं वो तो क्या मानेगा आत्मा को ब्रह्म मानेगा कैसे आत्मा भ्रम हो सकता है लोक प्रत्यय विरोधा का सामान्य जनों का जो ज्ञान है वो विरोध कर जाता है ब्रह्म आपको नहीं सकता कोई भी हो। नहीं। वो कुछ बोलेगा जाते मैं ब्रह्म नहीं हो सकता ये यही सब आता है तो कैसे हो सकता है ये ये कहा यथा अन्यता आग्जी कहा यह तो सामान्य जन की बात है कोई भी आपको को ब्रह्म को तैयार नहीं है और कार् लोग भी भिन्न मानते हैं नई आए को पूछिए ईश्वर और आत्मा यह है कि अगर भिन्न आए कैसा है यथा अन्य आदमी कहा इस ईश्वरार अन्य आत्मा की आसक्षर से भिन्न है आत्मा ऐसे कहते हैं नई नैयाय ऐसे शिकादी ऐसी मानते हैं आसक्षक तथा कर्म जो कर्म करने वाले कौन मीमांस लोग जिन मीमांसन को होते हैं वो कर्मी लोग अमु यजा अमु यज्ञ अन्या, अन्या देवता उपासके उसकी यजन करो उसकी यजन पूर्व होगी तत्व इंद्र की करो गर्व की करो कुबेर की करो ऐसा बोलेंगे तो माने ये आत्मा से भिन्न की उपासना बता तो ये ब्रह्म और आत्मा ये होना संभव नहीं है ये सब का मतलब विरोध हो जाएगा एक मामले पर यह कास्मा युक्तम यदिम उपासन कर्मप्रम हो जो विदित हो और उपास्य हो वही ब्रह्म होना चाहिए ये शंका है कि विदित हो और उपास्य हो जिसकी उपासना होती हो हम जिसकी उपासना करते हैं उपासक होते हैं और उपाश्य हो और विदित क्योंकि इंद्र वरुण आदि सब शास्त्र मृदा और विदित है अविदित कहाँ है सर सब को जानते हैं प्रत्यक्ष में देखा हो कि जो तो शास्त्र से भी कुछ हो जाता है न तो सब विदित है ब्रह्म विदित होना चाहिए और आत्मा से भिन्न होना चाहिए और पूर्व के जी यही बता गया कि आत्मा ही ब्रह्म है और विदित से भिन्न है कैसे हो सकता है आत्मा ब्रह्म एक नहीं हो सकता और वो उपास्य कोटि में है और आत्मा उपासक है और उपास्य और उपासक कहीं एक होगा तब वो तो तो अन्य उपासक है और वो तो से भिन्न उपासक होगा उपासक भिन्न होगा उपासक ब्रह्म होगा और तो तथो अन्य ब्रह्म से भिन्न उपासकताम शाम इस प्रकार की जो शंका आ रही श्रोता के में इस शंका को शिष्य लिंगे नक्ष वाख्या शिष्य के मुखार मुख चिन्ह से पता लगता है कुछ मुख्य की बातें सुनकर के मुखार बदल जाती है ब्रह्म हो उसके लिंग यानी पहचान उसके मुखाकृति को लेकर के गुरु जी पार जाते हैं अथवा उस साक्षात वाक्य बोलता है जब ब्रह नहीं हो सकता वाक्य बोलता है या तो मुखाकृति से समझ जाते हैं आचार्य है अथवा उसके वाक्य सुनकर के मैं गुरु ये बात बोल नहीं सकते साफ साफ साफ बोल देगा इसलिए वाक्य अथवा दो से कोई एक चिन्ह प्राप्त होता है इसके लिए कहना चाहते हैं मयोम संकृष्टा एवं माँ संकृष्टा इस प्रकार में शुक्र मत करना ये कि टिप्पणी एक और दो एक कहा, अन्य इत्यादि न उत्ते आते जो अन्यदेव तद विदिता अथो ये इत्यादि मंत्रों के द्वारा कहा गया जो विषय है आत्मा ही ब्रह्म है और विदित से अविदित से दोनों से भिन्न है ये शासन इस विषय में असंतुष्टि व्यंजक भदनादिकृति विशेष है, है। असंतुष्टि का व्यंजन भदनादि मुखाकृति का विकृति मुख बिगाड़ दिया उसने ये हो नहीं सकता अथवा तथी शिष्य वाक्या अथवा त वाक्या शिष्य के वाक्य से साक्षात बोल दिया उसने गुरु भी हो नहीं सकता है ब्रह्म भिन्न होता है उपास्य होता है और जीव देती है आत्मा भिन्न होता है उपासक होता है सभी यही मानते हैं जनसामान जो पढ़े लिखे लोग नैयायिक आदि और मीमांसक आदि सब मानते हैं तो इसलिए भिन्न होता है एक नहीं होता और विदित भी होता है जो उपास्य होता है वो विदित होता है जानकर ही तो उपासना करेंगे ये शंका हो गई इस शंका के तो उत्तर में मंत्र है विदित नहीं होता ये बोलते हैं, अपना विदित नहीं जहां पर जाना है यदिचा अम्युथित अभ्युच्ते तदेव ब्रह्मीदते युद्धित अभ्युच्ते यदि उपाषते यद ब्रह्म जो ब्रह्मा वाचा अमृतम वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होती है वाणी में बड़ी शक्ति है अन्य इंद्रियों के अपेक्षा मन और प्राणी में क्या शक्ति है क्यों अन्य इंद्रियों के लिए चाहिए क्या संबद्ध वर्तमान गृहते चक्षारे चक्षु के द्वारा हमको किसी विषय का ज्ञान होना हो एक तो इंद्रिया संबद्ध होना चाहिए दूरदेश विषय होगा तो ज्ञान नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा एक सीमा तक होना चाहिए विषय और वर्तमान अवस्था में होना चाहिए वर्तमान में, में हो भूतकाल में हो भविष्यत काल में विषय के सबसे हम नहीं कर सकते तो उसको संबद्ध हो जाए मानी सौ का संबंध अपना संबद्ध पदार्थ होना चाहिए चक्ष का संबंध हो और वर्तमान पदार्थ हो उसी का ग्रहण करेंगे चक्ष चाहे ग्रह इंद्रिय हो चाहे चक्ष हो चाहे वक्त हो ऐसा चाहे श्रोता हो किंतु बाग इंद्र में ऐसी शक्ति है रुद्रादी में चर्चा करके ऐसे रह जाते ऐसा रह जाते और भविष्यवाणी बोलती है ऐसी ऐसे होगा ऐसा होगा और संपत्त तो नहीं है कर जाती है इंद्रिया संपत्त नहीं है बहुत शक्ति है इसमें अब इसी प्रकार मन में भी ऐसी शक्ति है विषय के प्रतिभान में उसको अपना संबद्ध होना भी जरूर नहीं है भक्तवार होना भी जरूर नहीं भूत भविष्य सबको कथन कर करता है और व्यवधान व्यवहित हो अव्यवहित हो सबका कथन कर करते हैं स्वर्गाजी का कर कथन करता है नरका जी का कथन है चिंतन करता है बाणी बोलती है चिंतन करता है बड़ी शक्तिशाली है तो इसलिए यह दोनों का निषेध किया है इसमें पैतृण परिचर दो के निषेद से सब इंद्र में निषेद हो जाता है ये तो वाचव निवर्तन थे अब आत्मशास मन के सहित वाणी जहां से ल होती है तरे वक्रम को अमृत देते हैं वो कम होता है तो यहां यही कहते हैं यदिचा अमृतता जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है ना वाणी जिसको विषय नहीं बना सकती या बाघ शब्द का हमें यह है, है कि बाचा तृतीयांत्र है शब्द है चकारां शब्द बात तो यहाँ बात का था, भाग को भी लेना है और जो शब्द उच्चारण करती है भागी शब्द को भी लेना है अन्य इंद्र सीधा विषय के संपर्क करती है भाग के लिए ऐसी स्थिति है के लिए। अपने द्वारा उच्चारित शब्द के माध्यम से विषय में पहुंचती शब्द उच्चारण किए बिना विषय उचार नहीं सकते जैसे घटा उच्चारण करना पड़ेगा तो वो अकार, अकार वो के कार होगा वो घर को विषय बनाएगा मिट्टी के पात्र को विषय बनाएगा शब्द का संबंध होता है किसने विषय के साथ इंद्र का नहीं परंपरागत है भाग इंद्रिय शब्द के उच्चारण करती है घटा पथा मथा मनुष्य इत्यादि शब्द उच्चारण करेगी और वो शब्द अपने अपने जो विषय को घेट काटता है विषय बनाएगा तो इसलिए यहाँ बाघ शब्द के द्वारा शब्द भी जन उसके द्वारा उच्चारित शब्द को भी देना है इंद्रिय को भी ये दोनों का विषय नहीं माना तो शब्द का भी विषय नहीं शब्द उच्चारण करने वाली जो बागी है उसके भी विषय नहीं होता प्रकाशित नहीं होता मान प्रकाश होना माने यहां पर अपने पश्चु को घेर लेना विषय नहीं कर पाते हैं यहां ऐसी स्थिति एक अभाग अभ्युव है जिसके द्वारा बाणी प्रकाशित हो जाती है किसी गुंडा व्यक्ति को बोले कि तुम बोलने वाले हो मानने को तैयार नहीं किसी बक्ता को बोले बोलने वाले व्यक्ति को तुम दोगे दूंगे रक्को भी माने को तैयार नहीं मानी बाणी प्रकाशित हो रही जैसे जैसे बाणी प्रकाशित होती माने वाणी को भी जानता है बाणी की हरी की भी जान समझता है उसी को तुम ब्रह्म समझो जो बाणी का विषय होता जिसके बाणी विषय बन जाती है उसी को तुम ब्रह्म समझो मेरम ये तुम उपास उपासक इदम ब्रह्म ना जो ये उपासना जिसकी होती है इंद्र की वरुण की कुबेर की जितने भी हैं ये ब्रह्म है ये कहा जिसकी उपासना की जाती है वो ब्रह्म ही है ये कहा भाष्य देखिए यह चैतन्य मात्र सत्ता जिसकी सत्ता चेतन स्वरूप ही है और कोई सत्ता नहीं कोई आत्म नहीं कोई नहीं आकार भी कुछ भी नहीं है नाम भी नहीं है और आकृति भी नहीं है ऐसा वस्तु है आत्मा ब्रह्मा यह चैतन्य मात्र सप्तागम केवल उसी सत्ता चेतनता है चैतन्य है क्या सत्ता है ये और कुछ नहीं तो है न लंबा चौड़ा है न काला गोरा है न कुछ है ऐसा है आकृति रहेंगी क्या है उसकी सत्ता केवल चेतन ही है चैतन्य है यह चैतन्य मात्र सप्तागम ब्रह्म और शैन जो ब्रह्म कैसा है आत्मा शरीर में ब्रह्म चैतन्य सत्ता है सदमा अनादी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता ये एक है अब ये बा, बाचा है। तो बात शब्द बाचा अथ जाता है बाग जिहानिषु अष्टु स्थानुष्ठेय वर्दाभक संकेत छिन्न एवंत एवं कर्म प्रयोगता अभिगंग शब्द परम बाग्य कते ये बाणी कैसी है बाग इंद्रिय जुवा मूलादि अष्टु स्थान विषक्तम ये जो बाघ इंद्रिय कैसी है कहते हैं शब्द को लेकर के बोलते हैं क्या कैसी है जिवा मूलादि जो आठ स्थान है बरम चार के स्थान आठ स्थान होते हैं जो संस्कृत भाषा को विशेष माना है इसलिए माना है इसमें किस वर्ग के उच्चारण कहां से होता है पूरा पूरा ध्यान रखने के लिए मनाई गई भाषा है और किस वर्ग के उच्चारण में श्वास का खर्च कितना होता है और कौन बर्व के उच्चारण में श्वास की गति किस तरह लाना होता है ये सारे के सारा का विचार होता है जिसको स्थान और प्रयत्न करके बोलते हैं तो आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न दो प्रकार के प्रयत्न स्थान का विचार ये सब हुआ शुद्ध उच्चारण होता है इसका इसलिए इसका नाम संस्कृत का संभव प्रथम संस्कृतम ये उसे होंगे कालु आदि आठ स्थान जीवांगादि आठ स्थान में से किसी एक स्थान से बर्ण का उच्चारण हो संस्कृत जगत में बयालीस वर्ग है स्वर और व्यंजन मिलाकर तैतीस व्यंजन है नौ स्वर जिसको वहां अचार के बोलते हैं तो बयालीस है तो उच्चारण स्थान आठ में से कोई एक जगह आठ में से कोई एक जगह है किंतु सिद्धांत भोगी अथवा लघु भोगी पढ़ने वाले हैं उनको आठवां स्थान का पता नहीं है, सातवां स्थान का है एक छाती वाला स्थान वाला भी दुवारा होता है छाती से उच्चारण होता है ऐसा भी द्वारा है कहां है ऐसा है जो तो पता है तो यह जो जो चैतन्य मात्र सप्ताह बड़ा ब्रह्म है वह बाचारण बाघ यदि जीवाबूलादिशु अष्ट स्थान जीवामुलादि आठ स्थानों में विषक्तम खरीदी हुई बाली है माने बाघ इंद्रिय सब में रहेगी सब बदोच्चारण करेगी आठ स्थानों में खरीदी हुई है विषक्तम आग्रह बाघ इंद्रिय का जो अधिष्ठात्री देवता अभी देवता, देवता है सभी इंद्रियों के देवता होते इसलिए आग्ने कहा अग्निदेवता संबंधी है वो वाणी के अधिष्ठापित देवता अग्नि तब को प्रदेश पड़ेगा तो पता लग जाएगा इसके अधिष्ठापित देवता कौन है तब तो प्रदेश को पता लग जाता आग्रह जो है अग्निदेवता संबंधी जो बाघ इंद्रिय है जीववादी आठ स्थान में विभक्त है फैली हुई है माना बाघ इंद्रिय का स्थान यह आठ स्थानों में से कई एक स्थान उसका आश्रय है वर्णा नाम अभिव्यंजन और बाघ इंद्रिय कैसी होती है कहते वर्णों का अभिव्यंजक है जैसे रामा बोलेंगे तो रकार आकार मकार अकार विसर्ग इसका अभिव्यंजक है अभिव्यंजन प्रकाश करने वाला जैसे अंधेरे में पड़ा हुआ भट्ट प्रकाश जलाने पर उत्पन्न नहीं होगा केवल वो प्रकाश जो है को पैदा नहीं कर सकता क्या राय अभिव्यंजक है उसको दिखाई देता है प्रकाश के द्वारा कि प्राप्ति उपलब्धि होती है ऐसे पदार्थों को अभिव्यंजक बहुत उत्पादक नहीं है बट अध्य है और आपने से जलाई प्रकाश जलाई प्रकाश के द्वारा घटकी उपलब्धि हो वह अभिव्यंजक होना कौन प्रकाश फिर किसी प्रकार मरणारायण अभिव्यंजक जो पर्णा है बयालीस पर्ण है उसका अभिव्यंजक है भाग्य ण और कारण है भाग्य करण है वर्ण उच्चारण के प्रति करण है उपकरण है साधन है और वर्णाचर्ण और वर्ण बारन वर्ण प्रत्येक वर्णों का अर्थ होता है अगर प्रत्येक वर्णों का अर्थ न हो तो शब्द का क्या अर्थ निकलेगा जब शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा तो भाग्य का क्या अर्थ निकलेगा क्योंकि एक एक वर्णों को तो जोड़ करके शब्द बनाया जाता है मूलधन वर्ण होते हैं वर्ण एक अक्षर तो मूलधन वही होता है किसी भी भाषा में वो उसी को जोड़ जोड़ करके शब्द बनाया जाता है और शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाया जाता है जो व्यवहार प्रयोग होता है हर भाषा में इसी है सभी भाषा यही तरीका है सभी भाषा में पहले वर्गवाला होंगे उसी के माध्यम से शब्द बनाया जाता है फिर वाक्य बनाया जाता है वाक्य व्यवहार के लिए होता है तो वर्गराष्ट्र और जो वर्ग हैं संस्कृत में बयालीस वर्ग तैतीस वर्ण अल व्यंजन है और नौ वर्ण स्वर है तो वर्णाश अर्थसंकेत परिचिन्न अर्थ संकेत के द्वारा परिच्छि है घेरे में है अर्थ होगा निरर्थक वर्णों को लेकर के शब्द का कोई प्रयोग नहीं होगा और निरर्थक शब्दों को लेकर के बाकी का प्रयोग नहीं होगा अर्थ संकेत से परिचिन है उसके घेरे में है वर्णा एक अनंत एवं कर्मपरियुता इस प्रकार से घेरे में होंगे इतने वर्ण हैं इस क्रम से प्रयोग किया किस क्रम से जैसे रामा बोल रहा हो सबसे पहले उसके बाद आ क्रम चाहिए नहीं तो मारा भी हो सकता है उतने गर्व से जिसने हम राम बोलते हैं उतने से मारा भी हो जाएगा अगर थोड़ा सा इधर उधर गर्द में बर्बड़ होते हैं तो कम ज्यादा नहीं राम और मारा में कोई ऐसा नहीं होता बरण उतने कहा भी है आमंत्रण अक्षरम नाश्ति कोई भी अक्षर मंत्र न हो सके ऐसा नहीं है सब मंत्र हो सकते हैं सके अमंत्र और अमंत्रम अक्षरम नास्ती नास्ती मूलम अनवसधम जितने भी ये जड़ियां हैं औसत न हो सके ऐसी कोई जड़ी नहीं है जो औसत न बन सके अयोग्य पुरुषों नास्ती कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है फिर कहते हैं इसको अयोग्य है बोलते हैं इसको औसत नहीं है बोलते हैं ये मंत्र है बोलते हैं तो क्यों कहें योग पत्र जोड़ना तो उसको जोड़ने वाला व्यक्ति है संयोजन करने वाला व्यक्ति की दुर्लभता है माने राम बोल रहा हो मार बोल रहा हो उसमें तो तो से हो सकता है किसी को के रूप में प्रयोग कर सकते हैं किसी को भगवान के नाम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं कोई पादा बोलना है उतने पादा होते तो पहले बकार उसके बाद आकार उसके बाद मकार ऐसा करेंगे तो राम बन जाए पहले एक बका रखेंगे उसको आ रखेंगे उसको बाद वह करेगा मार बन जाएगा बर्ड उठ नहीं है कोई ज्यादा नहीं है अमंत्रण अक्षरण नास्ती जो अक्षर कोई भी अक्षर है मंत्र न हो सके ऐसे कोई अक्षर नहीं माना आप उसको गाली बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा वही पर्व उसे बनाना है गाली और उसी से आपके भगवान के नाम बनाना है एक ही बात है नास्तिक अनुसरण जितने भी जड़ी है जितने भी कंडोल आदि हैं जड़ी हैं औषधि न हो सके ऐसी बात नहीं क्योंकि योजक का दुर्लभता है उसमें कैसे जोड़ता है वर्णों को कैसे जोड़ देता है मार बनाता है राम बनाता है उसके ऊपर निर्भर है योजक का स्तर दुर्लभ वो जोड़ने वाले की कला है कैसे जोड़ देता है इस प्रकार औसध को आंख की दवाई को पैर पैर की दवाई को आठन करके बिगड़ जाएगा माता को जोड़ने वाले व्यक्ति की कला है भाई सभी काम हैं ये जितने भी जरिया है सब काम के हैं कि उसमें योजक की इस प्रकार अयोग्य पुरुष वास्ती कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है जो सोना चाहता है उसको उसी में जो अयोग्यता है उसकी छोटा रहेगा क्यों उठाना उसको तो अगर तो गलती आती हो जाती आप बुझा देते हैं और मान दे मानता नहीं है अरे अगर तो काम बनता है तो उसको मानता कि नहीं मानता देखो मानेगा क्यों नहीं अयोग्य पुरुष हो नाश्ति कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है और घोड़ा को हाई चलाने के लिए लगा गया तो है तो योग्य ही कहे तो उसको सवारी के काम में ले योग्यता है उसकी तो वो योजक की गड़बड़ी है कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं उसकी उसकी। उसकी है जिसमें उसकी रुचि है उसको छोड़ दो ना उसकी योग्यता है कर ले दो योजक स्तर पर दुर्प्रभाव ऐसा कहा है तो यह कहा ये पाठ शब्द का समझना एक कोई तो इंद्रिय है कर्ण है ठीक है जो कि युवापजादी आठ स्थानों में विभक्त है माने वर्णों का उच्चारण आठ में से किसी एक जगह से उच्चारण होना है और वर्णा को अभिव्यंज क्या है ये ठीक है अभिव्यंजक है वर्ण को पैदा नहीं करती वर्ण अनित्य नित्य हो जाते हैं जेमांस आदि मतलब वर्ण नित्य होते हैं जागरण भी नृत्य है तो नृत्य को पैदा करने लग जाए तो अनित्य हो जाए इसलिए अभिव्यंजन है माने जब ये तत्त स्थानों में नारी प्रदेश से आया हुआ प्राण तब तक स्थानों में टकराता है जीवा के सहारा लेकर तो तब तक पर्वती उच्चा होता है मैंने पहले से ही है केवल अभिव्यक्ति होती और बर्वराष्ट्र अर्थसंकेत परिच्छन और वर्ण भी अर्थसंकेत से परिचिन क्या बनाना है आपको तो क्या अर्थ लेना है उसके आधार पर आपको वर्ण जोड़ना पड़ेगा तब तक बर्फ को जोड़ करके उस अर्थ का ज्ञान करना जैसे एक लिट्टी के कापड़े का जानकारी लेना हो तो क्या क्या बोलेगा पहले भटार उसके बाद अकार उसके बाद पकार फिर अकार फिर विसर्ग जोड़ेंगे और कपड़े के बारे में जानकारी लेना हो तो बप्ता क्या कर देगा पहले पकार लेगा उसके बाद अकार फिर पकार फिर अकार फिर विसर्गा विसर्ग पटा बोलेगा कितने विसर्ग होते हैं तो ये जोड़ने की तरीका है ये कहा वर्ष अर्थ संकेत पर क्या अर्थ लेना है आपको अर्थम दृष्टवा शब्द प्रयोग शब्द का प्रयोग कब करेंगे अर्थ को देख करके आगे आगे अर्थ चलता है पीछे पीछे शब्द चलता है मुझे किस अर्थ का जानकारी देनी है ऐसा सोचता है तब शब्द का प्रयोग करता है शब्द को बनाना पड़ता है मैंने एक एक टूटता टूटता जोड़ करके शब्द बनाया जाता है और शब्द को जोड़ जोर करके वाक्य बनाया जाता है जो व्यवहार में उपयुक्त होता तो है तो कुछ अर्थ से परिचन घेरे में, में संकेत के द्वारा परिचन्न में हुए पाते हैं क्या कैसी स्थिति में होते हैं कभी एकतावंता इतने वर्ण का प्रयोग करने पर यह अर्थ जैसे एक व्यक्ति का ज्ञान चाहिएगा हमको तो क्या तो रामा बोला पड़ेगा कृष्णा बोलना पड़ेगा वासुदेवा हरि ऐसे शब्द बोलना होगा तो वो एक एक व्यक्ति का जानकारी के लिए है तो एक इतने वर्ण है जैसे हरि शब्द में कितने वर्ण हैं हकार अकार वकार एक विशब्द हरी ऐसे होगा तो ये इतने हैं और एवं त्रप्रेरिता हरी बना हरी के जानकारी देना पहले लगा लगाएंगे तो हरी बनेगा नहीं बनेगा पहले हकार कर लगाना पड़ेगा जितने वर्ण हैं और इनको किस तरह से प्रेरित करना पड़ेगा क्योंकि तो वर्ण तो उतने ही है होते हैं चाहे आप पुराण पढ़िए चाहे आप वेदांत पढ़िए ज्योतिष पढ़िए कोई भी पढ़िए संस्कृत वेद में वो बयालीस वर्ण होते हैं उन्हीं पर इधर करना और कुछ नहीं उन्हीं को इधर उधर करते रहना है माने प्रथम कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी एक विद्यार्थी है और यज्ञ करने वाला भी एक विद्यार्थी है उतने बुद्धि वाला उसके पास भी तो बनाने की कला अलग होगी उसके पास इसके पास अलग है कला बात तो एक है वर्ण बुद्धि होते हैं आभाषा में कहने की यज्ञ पढ़ने वाले ज्यादा वर्णन मिल जाए ऐसा नहीं है मूल धाम तो है तो क्रम प्रयोगता एवं क्रमप्रयोग इस प्रकार से क्रम से प्रयोग करने पर ऐसा अर्थ निकलेगा जैसे राम बनाना हो एक व्यक्ति के दामदायको पहले इतना बहुत जानकारी होता है वो तो शब्द उच्चारण करने वाले व्यक्ति के मन में याद आता है क्या पहले लगा फिर आकार फिर मकार फिर आकार फिर दिशा में जोड़ूंगा तो रामा बन जाएगा मैं इसकी जानकारी दे पाऊंगा ऐसा ये एक जितने बढ़ना है और एवं कर्म से इस प्रकार से कम से लगाई गई पार्टी ऐसा रामा बढ़ना तो पहले लतार आकार फिर वकाल मकारान से नहीं बनेगा तो वो तो बड़का उच्चारण करने वाला व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है किस ढंग से बनाना चाहता है वैसे बन जाएगा क्रम कविता एक प्रकार पद तो कभी का शब्द तो है पदम पाप उसके जो अभिव्यंजक शब्द है ज्यादा पद बोलते हैं सामान्य जन शब्द बोलते हैं इसलिए आप शब्द भी दिया पदम भी बोला पद अभिव्यंजक ऐसे ऐसे शब्दों का जो बर्वर का अभिव्यंजन जो तो शब्द है उसको पद कहा जाता है उसी को पार कहा जाए तो ऐसा कहा टीका शुरू क्या कहते हैं अष्ट अष्ट स्थाना बुरह घंटश नासिकोषानु पानीय शिक्षा का श्लोक है पानीय शिक्षा में लिखा है इसी श्लोक को लेकर के अपूर्व विसर्जन कंटर इत्यास नंता इत्यादि बोला जाकर तो कुल्या से प्रयत्तन सर्व सूत्र का वो वृत्ति नहीं हो सकता यही श्लोकों को कर के पानीय शिक्षा के आधार पर लिखा हुआ तुल्यान सर्वो समाप्त हो जाएगा कालोवा अभ्यंतर पर्यटन कंथक परस्पर सर्वण समीक्षा बस हो गया इतना ही होगा आगे जो अगुह कंठ आदि ये श्लोक के आधार पर अष्टो स्थान बरवाना बर्वो का स्थान आठ स्थान होते हैं कदि जो बर्वा है इनके आठ स्थान होते हैं जहां जहां से निकलते हैं उड़ा कंठ सिरसा एक छाती स्थान छाती बुरा छाती और कंठ तो आपने पढ़ा है कंठाज स्थान पढ़ा है कंठ और श्रीमंद मुर्गा जो रिटुन मुर्गा बोलते हैं और जुवा वाले जुवा का बूथ स्थान है गौरा और दंतास्त्र दंता स्थान वाले ऋतु सांता बोलते हैं आप और नासिका जम नासिका इत्यादि है और ओष्ठों से तालु ओष्ठ स्थान है और तालु स्थान है बाकी सात स्थान तो आपको पता ही है कि आठवा स्थान होता है स्थान किसका होता है वर्ण वही वर्ण स्वतंत्र दो स्थान वाले हकार होता वा है हकारम पंचमे अंतस्थे संयुक्त औतम विजारिया कंध महुसम ऐसे शिक्षा में शुरू होता है हकार का दो स्थान हो जाता है भिन्न भिन्न तरीके से वैसे दो स्थान वाले वर्ण बहुत सारे एले तो कंतालु दो तो कंधुस्तम बहुत सारे आपके पास है क्यों वो तो संयुक्त होकर के काम करेंगे एकार का उच्चारण करना हो तो कंखा और कालू को लगाना पड़े। दोनों लगाएंगे तब ए, -ए होगा नहीं तो बनेगा नहीं ये ओल हो तो कंठ को तो ओ बोलना हो तो कंखा और पोष्ठ को दोनों को लगाना पड़ेगा एक साथ तो हकार के लिए एक साथ नहीं कुछ वर्णों के निमित्त में हकार छाती स्थान वाला हो जाता है पूरा स्थान वाला हो जाता है और कुछ पर्णों के लिए कंठ स्थान वाला होता है आपने अपूर्ण विसर्जिनामान कंठ पड़ा होगा तो कहा तो वहाकार पंचमे जुटता हकार के बाद में पंचम वर्ण हो या ना मेरा पंचम वर्ण परे हो आकार के बाद ठीक है अथवा अंतस्थेना से मतलब अंतस्थ वर्ण हो या वाला हकार के बाद परमेश्वर वर्ण हो तो अवरसम कम विजा दिया उस स्थिति में छाती स्थान हो जाता है आपको छाती से उच्चारित होना देख लीजा भाई से बोलना हो क्या बोलना हो हकार कहां लगता है लगता, बोलो, कंठ में बोलो, ब्रह्म अथ्रह्म छाती में पंचम वर्ण है हकार है बाई में अंतस्थवर्ण कर हकार पंचमे युक्त पंचम वर्ण से युक्त संयुक्त होता अंतस्थेर से संयुक्त होता अंतस्थवर्ण वाला, कुछ तो औवश्यं तीजान वह छाती स्थान हो जाता है पंचम वर्णों पर भी नहीं है और अंतस्थ बर्ण पर भी रहो उस स्थिति में कंधस्थान वाला होता है ये कहा आकाश प्रदेश आश्रित इनके स्थान है इनमें जो आकाश प्रदेश है कंठादी के आकाश स्थान आश्रित जो वर्ण है आश्रितम आश्रित आकाशोबारण आकाश है कंठादी नहीं है वो तो विविध है अभिवंजक है कुं कारण आकाश है वर्ण के सूचित अब ये कहा था तो आशने आग्य कहा अग्रिदेवता संबंधी है ये भाग्य अधिष्ठात्रिदेवता अग्रिद का। का कि वाली होती है अग्निदेवता अग्निदेवता ना केवल तरण बाग यद्यच्यवल तरव बात बागिंद्रे ये बात नहीं है बर्ण भी कहा बास दो लयन इंद्रिको भी लेना और बर्णों बिलना दोनों लेना एक बाराश्च इच में कहा वर्णाश्च अर्थसंकेत परछिन्नावंत एवं क्रम प्रयुक्ता तब तभी कहा है वेपाण्य शिक्षा कहा यंतो या दिशा ये चर्थ प्रतिभाग वर्ण प्रज्ञा साम्या तथा बहोध यंतो वर्णा जितने वर्ण होंगे जैसे राम बोलना हो तो कितने वर्ण होंगे पांच वर्ण राम एक नहीं है रिसर्ग पांच है जैसे पांच बवन लेकर के रामा बनता है ठीक है वैसे रावण भी बनेगा वैसे ही है लगभग किन्दु भवनों की ज्योति की कला अलग होगी वहां तो यादव को जितने बध है यादिशा अब जिस प्रकार के बधा आएंगे वहां जैसे राम बोले के लिए रकार आएगा आकार आएगा मकार आएगा ऐसा है जितने हैं ते पांच हैं और कौन कौन आएंगे रामर्भ इत्यादि आएंगे एक और जैसे हैं जो और ये यदर्थ प्रतिपादेगा और जिस अभी प्रतिपादन करेंगे सभी बर्ग सभी अर्थ पूर्ण प्रतिपादन नहीं करेंगे ऐसा उच्चारण करेंगे तो एक मिट्टी का पाठ का प्रतिपादन करेगा वो जलन बोलेंगे तो स्तर पर आपका प्रतिपादन करेगा अलग अलग हो जाते हैं ये अलग प्रतिपा वर्ण ये जो वर्ण होते हैं प्रज्ञात सामर्थ्य ज्ञान के सामर्थ्य से तो तथे अपबोध है वैसे वो जानने योग्य होते जिस अर्थ को परिचय दे रहा है और जितने से ये बनते हैं वो उसी प्रकार जान लेते हैं ऐसा लिखा है।, है तो आगे इतने का देखिए जैसे एवं क्रम प्रयुक्ता ऐसा कहा कि यथावंतर इतने वर्ण है और इस क्रम से प्रयोग किया जैसे गऊ ऐसा उच्चारण करना हो गाय को गऊ बोलते श्री हिंदी वालों को तो ये कि हम अपभ्रंश किए बिना कोई बोलेंगे गया समुदाय से प्रतिज्ञा कर सके बोला जाएगा गौ और तो बोल दिया गाय ये हिंदी गांव की अपनी विशेषता है उसको बिगाड़े जाना बोलना ही गाय गाय गौ दा गौ रीति परण जैसे गौ एक पद है एक शब्द है गौ पद गकार और कार विषर्जन गया यह क्रम यह है गौ बोलना आपके गाय में परिचय कराना हो तो बोलना पड़ेगा गौ तो गह बोलेंगे क्या करना रहे पहले सबसे पहले ग उसके बाद फिर विसर ग ऐसा बोलना एक काम है एक नमूना दे दिया आपको गऊ की पावन गटार औकार विसर्जन यहाँ गटा औकार विसर्ग देख करके गहू बना है ठीक है एवं कर्म विशेषा दक्षिणा इस क्रम से के घेरे बेंगे नहीं।, नहीं तो गाय का ब्रोध नहीं करा पाएगा और कुछ हो जाएगा इतने साल बने बोलेंगे जितने बौन नहीं बोलेंगे इस क्रम से नहीं बोलेंगे तब भी बिगड़ जाएगा क्रम भी चाहिए और दौरे भी उतने चाहिए जो उच्चारण का दाम इसकेमान शताब्द के अनुसार है अपने विमान शतादी के अनुसार अनुसरण करके कहा अब कहते हैं फोटोवादी को अनुसार है आह अब फोटो राजा रा भरप्री है कि फोटो आदि है हम कार आकार मकार विसर्ग आकार विसर्ग उच्चारण करके राम बोलते हैं तो राम का बोध नहीं कर पाता नैयाई का भी बोलते हैं उत्तर उत्तर बड़ा उच्चार करते जाएंगे पूर्व पूर्व पवन नष्ट हो जाए पहली बार पवन नष्ट हो जाएंगे तो अंतिम में रहेगा वो विसर्ज रहेगा राम बोलते विचार करेंगे तो क्या एक राम का पर व्यक्ति परिचय कराएगा क्योंकि अंतिम समय में और विसर्ग रहेगा ये अंतिम उच्चारण उसी का है पहली बार जैसे जैसे आगे आगे चले पहली बार नष्ट होते गए नष्ट हो, तो तो हो जाएंगे तो नहीं होगा तो कहते नष्ट होने पर भी वर्ण तो नष्ट हो जाएंगे किन्तु उसका संस्कार रह जाए तो अंतिम बार जब उच्चारित होगा किसी भी भाषा में यही है अंतिम वर्ण के उच्चारण काल में उनकी स्मृति आ जाएगी पहले वाले वर्गों के संस्कार है, उसे स्मृति आएगी तो उसके बाद एक साथ होकर भी क्या होता? ऐसा उनका करना है मीमांसकों का अधिक नया एक मीमांस का ऐसा काम क्योंकि विस्फोट वादी है भक्तृह है भक्ति है स्फोट वाली है कहते ये सारे वर्णों के उच्चारण से एक शक्ति पैदा हो जाती है वो शक्ति से अष्ट बोध होती वर्णों को नष्ट होते गए उच्चारण करते गए नष्ट होते गए जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते गए पहले बार नष्ट होते गए ऐसी स्थिति है पहली बार बोला लगेगा नहीं आगे उच्चारण कर तो उसे एक शक्ति विशेष पैदा हो जाती है जिसको बोलते हैं स्फोटवाद भरतृद स्फोट कहते तो के कहा, के सब, कहा। सब तो, सब के तब वादी के तब कहा तद अभिव्यंग श्यंग उसके अभिव्यंग शब्द को शब्द सिद्ध करने वाला होता है ये इन्द्रीय नेता ठीक बोलते हैं स्फुट्यते बेच्य बर्व एक स्फुटक तत्त अर्थ का बोध होता हमको जिसके द्वारा अभिव्यक्ति होती है स्फुट्यते बेच्यते अभिव्यक्ति हो जाती है बर्व के माध्यम से उस अर्थ का ज्ञान हमें हो है इसलिए उसको स्फोट पदारिवृति प्रमाण बुद्धि को प्रमाण करने वालों को स्फोटका ये पद है ये वाक्य है इत्यादि के बुद्धि को प्रमाण करने वालों को स्फोट कहा है ऐसा चार के टिकाणी बुद्धि आदिना वाक्य संग्रह और आदि समझे ना वाक्य इसकी बुद्धि को संग्रह करने वाला जैसे गौड़ी की एकम बात गऊ ऐसा कहने पर एक पद है ऐसे पूरे सब माने समुदाय शक्ति से आप वाले को क्या बोलेंगे स्फोट बोलेंगे गऊ की एकत्व तो प्रकारिका यह पदाभिबुद्धि जो तो एकत्व तो प्रकार का पदाभिबुद्धि है चाय का प्रमाण देखा जो स्फोट में प्रमाण यही है यही है कोटा व्यक्त है कोई कोटा है एक रुपया बुद्धि टीका होते एक रूपाया बुद्धि अनेक वर्ण आलम्बन आलम्बन तो असंभवा भाव एक बुद्धि तो एक ही होगी एक अर्थ का बोध कराएगी स्फोट का भी तर्क देते हैं किसी एक अर्थ को बोध कराने के लिए अनेक वर्णों का आलम्बन नहीं कर पाएगी एक बुद्धि एक रूप होगी वही एक अर्थ को बताने के लिए बैठा होगी तो अनेक वर्णों का सहारा ले नहीं इसलिए अनेक वर्ण उच्चारण के बाद स्फोट पैदा हो जाते हैं स्फोट से अपचार एक उच्च एक रूपया बुद्धि है एक सौ रूपये बुद्धि है वहां एक ही अर्थन बताना है उसने ऐसे कहा अनेक आलम मत तो असंभव है, अनेक वर्ग का सहारा देना संभव नहीं इसलिए मानो तट बुद्धि विषय तुम बढ़वाना मेरो बुद्धि का विषय बढ़ रहा ही होगा अथा न बढ़ रहा का है और यहाँ एक अर्था का गोल चलाती है एक रूपा एकत्व तो प्रकार इतिहास एकत्र तो प्रकार बुद्धि को अनेक वर्णों का अवोकन करना संभव है इसलिए मानना पड़ेगा इसको ऐसा करना न तो समुदाय से ऐतिहासू सा उत्पत्ति संकम क्या समुदाय जो एक है ना वर्ण भले अनेक हो समुदाय एक है समुदाय अनेक है समुदाय जो एक है ऐसा होने से सा बुद्धि हो जाएगी अनेक वर्णों का आवलोकन करने वाली बुद्धि हो जाएगी ऐसे संकल्प नहीं करना क्यों उच्चरित तत्वस्थान करना समुदाय समुदाय एक करने के लिए समुदाय एक बनाने के लिए समुदाय रहे तब तो समुदाय एक बनाएंगे और जैसे वैसे वर्णों का उच्चारण करते जाएंगे वैसे वैसे नष्ट होते जाएंगे अंतिम वर्ण उच्चारण करते समय पहली वाली पदों सब चले गए और कहां से समुदाय बनेगा उनके समुदाय बनना सम्भव नहीं पर्व करेंगे उच्चरित तो प्रत्यक्ष बदान उच्चरित तो होना और नष्ट हो जाना ऐसे सब होगा योग सहन समुदाय बनने के लिए एक होना चाहिए ना एक साथ उनकी अवस्थिति हो नहीं सकती वर्ण का समुदाय असंभव जब समुदाय नहीं जाएंगे तो समुदाय रहेगा जब व्यक्ति नहीं है तो उसका समुदाय कहां से बनेगा असंभव यदि विस्तार अन्यत्रा ऐसा विस्तार किया है इसलिए कहते हैं तो ये बाप सभी करण क्यों बेदबली ऐसा आया जाता है अकार हो वैसा बाप सहसा पर शांत उसका अंतस पर वर्ष अंतस्त उसका भेदा को भी नामा भगवती है ऐसे बेला क्या है अकार अकार सारे पानी में अवयर है ओंकार के तीन मात्राओं से प्रथम मात्रा अटार है उसको प्राधान्य देकर बोला क्योंकि सभी बात क्या होते हैं सभी शब्द क्या है ओम ओम के शब्द बीज माना हुआ है ओंकार को बीज माना हुआ है परिषद में चर्चा है तो वहां पर ओम में भी मात्रा अटार प्रथम मामला इसलिए अटारो भी सदभाव आता और भाई जो ओंकार है वो ओंकार को लेकर के बोला हुआ है छापो परिसर पर चर्चा आता है ब्रह्मा जी के मन में एक बार ऐसी विचारधारा है कि इस सब संसार में सार वस्तु क्या है ये तीनों लोगों में सार क्या मिलेगा भू भू वस्तु तीन लोग तो इनमें सार वस्तु क्या है तो इसमें विचार करते करते करते सार रूप उनको बिगड़ा उनके मन में आया अग्नि अग्निवायु आदित्य धरती का सार है अग्नि और अंतरिक्ष का सार है वायु और स्वर्ग का सार आदित्य अग्निवायु तीन देव लोग का सार ढूंढने पर तीन देवता अग्नि अग्निवायु आदित्य फिर उनको तब आया विचार किया इनमें भी सार क्या निकलेगा कहते तीन देव देगा क्योंकि देव देवताओं के प्रकाश करने वाले हैं वेदिंग देवताओं की चर्चा नहीं होती त्री गय शाह तीन वेद सहा लोग देव देव ऐसा देवों फिर तीनों वेदों को पता है विचार किया मंथन किया विचार रूपी मोहानी लगाई क्या सार होगा साहबी तीन सा मिलेगा भूल भू वहा व्या रूप में वेदों का साथ तीन व्याहतियां लोगों का साथ तीन देव अगली बालू बाजित हम देव। अंतिम देवों का साथ तीन वेद शांति में चर्चा और वेदों का साथ जयंती गुरु भू वी जयंती और फिर उस जयंती को भी तपाया तपाने पर उसके सार ऊपर ओंकार मिल ऐसा है तो यह अकार सर्वापार स्थिति में ओंकार के घटक जो आकार है उसको लेकर बोला है ओंकार को लेकर के बोला है सभी बाणियों में मान सभी ये समावेश है ओंकार समावेश बीस समावेश होता है सभी में पत्ते भी हो फल हो कहीं भी हो वैसे ओंकार समावेश है अकार अच्छा क्या अकार ओंकार में घटक जो आ है, अंकार की घटक है क्या क्या भकत है अ ऊ मटित है ओ। ओम शब्द बनता है तीन मिलकर के आ, उ, म के बनता है घटक हो गए और घटित हो गए ओम ओम तो के लिए कहा अकार सभी बाबा वो, तो वो, वो चाहिए उसके बिना होगा ही बीज के बिना वृक्षार्दी हो नहीं सकते ऐसा यही जो अकारु बात है क्या ऐसा बात वे बात भाग्य बात है और स्पर्श अंतस्थ उसमें फिर विद्यमान और ये है स्पर्शवर्ण के रूप में अभिव्यक्त है परसवर्धनों में कालु नवसाना परसा तो स्पर्श लेकर मौत जो वर्ण है। तो होते है। हैं उनको स्पर्श बोलते हैं ज्यातर की दृष्टि से बोलते हैं स्पर्श अंतस्थ होते हैं वाला और उसमें होते हैं इसके द्वारा अभिव्यक्त है ये स्थूलभूत हो गया वो ओंकार है वो अका, का है। अका है अकार ये इस वर्णों के माध्यम से दिख रहा था इस वर्णों के माध्यम से उसको फिर बेचमाना भार बहुत ही बहुत लोग और बहुत हो जाते हैं नाना रुका बहुत ही ना ड्राम श्याम आदि सब वही हो जाता है जितने भी वर्ण शब्द उपचार है संसार में जितने शब्द वही पाता था तो बीज रूप जाएगी किस प्रति ऐसा और वो बनता है क्या बनता है मितम अमितम स्वर सत्या ये जो बात है ये जो उनका घटित आकार बात है घटक जो अकार बात है वह मित्र ऋग्वेद और अमित माणी ऋजुर्वेद स्वरवाणी शाम वेद और सत्य बोलना झूठ बोला सब के काम है सत्य बोल सकते हैं झूठ भी बोल सकते हैं बाई से मितम मित होता है पहाड़ों के समान अक्षर में पहाड़ का समाप्ति को उसको बीत बोला जाता है डेढ़ पं बी बराबर हो क्या पहाड़ों में विषम होगा किसी चरणों में ज्यादा अक्षर होंगे किसी में कम होंगे उसको कहते हैं यजुर्वेद क्या वेद अमीर बोलकर उसको माने पहाड़ों में समान अक्षर न हो विषम अक्षर वाले को कहेंगे यजुर्वेद और समान अक्षर वाले पहाड़ों वालों को कहेंगे ऋग्वेद और स्वर है उदगाम जो किया जाता है गाया जाता है विदिवी प्रवान को सामने कहा जाता है स्वर बनाया गया और सत्य भी पानी का ही काम है झूठ बोलना ही पानी का काम जैसा अच्छा आप चाहें वैसे कर सकते हैं पानी का कर सकते हैं झूठ भी बोल सकते हैं सत्य भी बोल सकते हैं सब एक बात का ही तो व्यापार है विस्तार है और क्या है गृहवेद भी बा, बात का विस्तार है यदिवेदिक बात का विस्तार है सामुदेद बात का ही विस्तार है सत्य भी और बुध सब पानी का विस्तार है ये सब हाँ था विकार जिसके विकार सब हो जाते हैं तया हाँ। बाचा उस बाणी के द्वारा विद्यता है ना बाचा अब ये यह बाब्दा देगा कृपया लगा रहे तया बाचा उस बाणी के द्वारा उस भाग के द्वारा बाचा पर पद परिचिगा जो शब्द रूप में परिचिन्न तो है उसके माध्यम से करो गोव किया और पर भाग इंद्रिय गौ है मुख्य है यहाँ शब्द पद मुख्य है क्योंकि तो अर्थ ज्ञान के पहले पद मिलेगा करण आकार गौ वाला ये जो है अविद्युतम वो ब्रह्म अविद्युत नहीं है अनुदित में अप्रकाशितम प्रकाशित नहीं होता ब्रह्म इस वाणी के द्वारा भागी इंद्र के द्वारा अपने शब्दों के द्वारा प्रकाशित नहीं होता यह है ब्रह्म विवक्ष के अर्थ सकना है और के ना अभ्युदय दे और जिस ब्रह्म के द्वारा कर्ण के सहित बारह शब्द क्या हो जाते हैं कि अभ्युन प्रकाशित हो जाता है के सहित कर्ण है लिया और बारवण यहां शब्द दो प्रकाशित हो जाते हैं चैतन्य ज्योतिषा और ब्रह्म जैसे चैतन्य ज्योति है चैतन्य ज्योति तो के द्वारा कोई तो लाइट रूप ज्योति ना चैतन्य ज्योति उसके द्वारा प्रकाशित है जो बाघ्यादी जो प्रकाशित हो जाते हैं त्रिपन दोन दो, दो, दो, एक तो हो गए अच्छा अच्छा, नहीं। अच्छा हो। के तो है तो हो। मैं स्फोटाख्या राष्ट्र गंजक बारिधेयद रोकता हूँ ना आपको मतलब माना स्फोट रूप जो बाघ है वह व्यंजन दर्णों के उपाधि अनेक होने के कारण अनेक प्रकार से प्रयोग होता है होने के कारण नानात्मक जो बात नाना, नाना प्रकार की हो जाती है क्या हो जाती है नाना प्रकार का काम अमितम सौर इत्यादि का ही हो जाती है ये कोई हो जाती है सामवेदी उल जाते हैं सत्य भी उल जाती है घूढ़ी भी हो जाती है कोई जाते, भुणी भुणी जाते, सब उल ये बताया अच्छा विकार सत्या विकार हो दोन विकार में विभाग विभाग है जैसे जगत माना अर्थ जगत जैसे ब्रह्म का हो तो होगा तो शब्द जगत जीतने में बाणी का विवर्प है दो जगत जगत में दो बार है नाम और रूप जो तो नाम कोटि में जितने भी नहीं है सब बाणी का विवल है ये तीन नंबर पेंशन कया मैंने विभक्ति कया तो शब्द जो बाणी है भाग्य गृह और शब्द है ठीक है अकार प्रधान ओंकार अपोटाशक भी यही यहां पर अकारोवई सर्वाधार जो श्री ने कहा है अकार प्रधान ओंकार है अकार ओंकार जिसमें अकार की प्रधानता देता है अकारोवी सर्वाधार था क्यों ओंकार में घटक तीन और रूप है तो उसके प्रधान में अकार के प्रधान को लेकर के प्राधाम लेकर के अकार प्रधान अकार प्रधान स्टाख्या अकार वही सर्वा बाप का सभी बाप चेतन शक्ति को बाप सदक्ष का हो उन शक्ति है सर्वाप सभी बाप वही है वही बात कैसी होती है पर स अंतस्तर उसमें भेद पर स पच्चीस वर्ण होते हैं परसवर्ग कह जाते हैं तो से लेकर मातक और चार वाला अंतस्थ कराते हैं यदर और उसको चार वर्ण होते आदि के बाद आदि से स्वर भी आ जाएंगे सब आ जाएंगे कहा से लेकर मातक जो होते हैं वो परस कह जाते हैं और ग्यारह लवा अंतस्ता ग्यारह लवो को अंतस्थ बा बोलते हैं और ससाह तभी क्रम विशेषाव छिन्नई क्रम से प्रयोग करना है किसको किस अर्थ का ज्ञान कराना है उस तरह से हमको वर्णों का जोड़ना पड़ेगा तभी कुछ अर्थ का ज्ञान होगा नहीं तो नहीं उपाय बाणी के द्वारा किसी बाणी का प्रयोग करते हैं किसी दूसरे को अर्थ ज्ञान कराने के लिए तो जो अर्थ का ज्ञान कराना है, उस तरह से उस वर्ग को जोड़ना पड़ेगा तो जब बना नाना रूपा होती उन वर्णों के जोड़ने की तरीका से नाना प्रकार के बाग हो जाते शब्द अरे हो जाते हैं वर्ण उठते ही है किंतु बनाने के तरीका है अब मिता सर्वो का अक्षर कहते हैं मित मानी क्या नितम ऋगा जो ऋगा मंत्र आदि को कहते हैं नित क्यों पाद अवसान नियताक्षर प्रत्येक पादों में बराबर अक्षर नियत अक्षर किसी भी पेदों में ऋग्वेद के मंत्र पाए जा सकता है वेद में ध्यान देना है जहां बराबर अक्षर वाले पाद समाप्त होते है ऋग्वेद का का प्रयोग होता है और जहां अनियत अक्षर से पाद का अवसान होता है उसको युर्वेद भाव इत्यादि बोलना चाहते बीतम विगारी पारे का अक्षर क्यों पार अक्षर के द्वारा पार समाप्ति हो उसको कहते हैं गीता सब और अमित यजुरारी को कहते हैं अमित क्यों अन्य अक्षर का किसी आधार में ज्यादा अक्षर होगा किसी में कम होगा उसको यजुर्ेद का मतलब समझ समान।, समान नहीं स्वरा में समान भीति प्राधान्य स्वर समझा था समान क्यों गीति प्रधान है सत्य माने यथा दृष्टा सत्यम सत्यावृत्य भी बाणी कहा था तो सत्य बन क्या है यथा दृष्टा अर्थपथ जैसा देखा वैसे अर्थ भी होना चाहिए अर्थ और, तो और बाणी में एक होना चाहिए याद कि बोल दिया कुछ और आधुन कुछ दूसरा निकल जाए तो आपका सत्य नहीं हो यह ध्यान रखना क्योंकि वक्ता जो होते हैं दो प्रकार के एक आपका वक्ता दूसरा अनाप प्रवक्ता और आप प्रवक्ता को तो जो वस्तु जैसा हो अर्थव साथ भटका सत्य भी हो अर्थव्य हो आपको रोकता होता है हम सत्य बोले से आपको नहीं होगा अनात्मोक्ता दो प्रकार के हैं एक तो है भ्रांत और एक विप्रलोम दो हो जाता है एक होता है भ्रांत गलती कर जाता है पहाड़ आपने सर्प देखा आकर बोले महाराज सर्प है बोला तो सत्य बोला जैसा देखा वैसा बोला क्योंकि जाने देखा वाला रसीदी अब आपको क्या बोले दोस्त आप सत्यवादी जाएंगे क्या बोलेगा सत्यवादी नहीं हुई तो आपको अर्थ में गड़बड़ हो गया सत्य तो जो देखा झूठने बोला आपने सही बोला तो अर्थ गड़बड़ हो गया हो तो आप सत्यवादी नहीं हो गए यथादृष्ट अथ होता सत्य हो यथा यथादृष्ट अफल होता है जैसा देखा वैसा अर्थ भी होना चाहिए वो सत्य कहा आपने जैसा देखा वैसा न बोला किंतु अर्थ गड़बड़ हो आप सत्य नहीं और आपको ये ठग भी नहीं आपको उसका अलग ध्यान था पागल कहा जाता है हम लोग दिन में दस बार पागल हो जाते हैं कुछ बोलने लगे पागल का लक्षण भी तो है ना ये हुई और बोल देता है सर तो पागल तो है और क्या है पागल है ये नहीं कोई पागल हो ऐसे शब्द का प्रयोग करने के तो आदि पागल और दूसरा होता है बिल्कुल लंबा ठंड जान करके दूसरे को ठंडने के लिए शब्द प्रयोग कर देता है जैसे बोले है को आकर दे नदियां स्थिर पंद्रह फल आती थमती नदी किनारे पांच फल पर तो बोल दिया लोक के बारे हम गए जब तो वहां फल है नहीं केवल धोखा देने के लिए बोलता है इसे कहते हैं विप्रलम्बक ठंड तो सत्य नाम होता है यदाकृष्टा अर्थवत्म जैसे देखा वैसे बोलना और अर्थ में घटना इसको सत्य बोलते हैं अमृता में तद विपरीतम अर्थ कुछ और हो और शब्द कुछ और हो उसको कहेंगे अमृत झूठ पिता आगे कारण बाग्य गुणा प्रसाद हमेशा कहते कर्ण गुणवती शब्द था भाष्य में उसका अर्थ करते हैं कारण है भागेन्द्रियम गुण है मैंने उपसर्जन गौण शब्द की प्रधान है यहाँ अर्थ ध्यान कराने के लिए शब्द की प्रधानता है इसलिए वो इंद्रियों को गौण करके रखा होगा कर्ण मैंने कागेन्द्रियम गुण है मैंने उपसर्जन उपसर्जन है गौण है ऐसे जिस प्राणी का ऐसा ऐसा कर्ण ऐसा कहा अच्छा भाग्य आगे भाष्य में कहते हैं यद बाचोह बाघ यदि उत्तम बदन बाग यद बाचोह बाग कहा पूर्व मंत्र में कहा था स्रोत्र से मनसो पुनः यद बाचोह बाचम सरुपाण से प्राण उत्तर प्रदेश में कहा था यद बाचो बातों ने कहा जो बाणी का भी बाणी है ऐसा करके कहा उत्तम तो कहा बदन बाग जो बोलने वालों को बात बोलते क्या बोलते जो बोले उसको बात बोलते मुसी वो क्रेता ने कहा बदन बाग पश्चन सिणव श्रोत्र जिग्रम घ्राणम इत्यादि शब्द आया है तो बदन बाघ ऐसा कहा बोलने के कारण बाघ बोला जाता है उपाधि है नया शब्द कहा है अच्छा भदन बाग ठीक है यो वाचन अंतरोन थी अंतरिया ब्राह्मण आया जो जो बाणी के भीतर करके तो बाणी का नियमन करता है इत्यादा इत्यादि के बाद सुन थे वो बदन बात क्या है बाणी का भी बाणी कौन है जो बाणी के भीतर जाकर करके पानी का नियंत्रण करता है उसका नाम बदन बात बोलते हुए बोलने वाली बाणी का बाणी का हो इत्यादि अच्छा अभी अच्छा, कहा बात पुरुषेशु साषु प्रतिष्ठिता पश्चिता वेद ब्राह्मण कहते थे वो जो बाणी जो बात मनुष्यों में प्रतिष्ठित है पुरुष मान मनुष्य मनुष्य में प्रतिष्ठा है सा घोषेषु वही बात बर्वो में है ऐसा जो बाणी के बारे में जानता हो उसको ब्राह्मण कहते हैं मैंने ब्रह्मदत्ता बोलते हैं ऐसा प्रसन्न जाता या बात पुरुषेशु मान मनुष्येशु जो वाणी मनुष्य में है और सा मान वही बाणी घोषेशु मान शब्दों में है प्रतिष्ठा हुई प्रतिष्ठित है प्रश्नताम बेहद कोई व्यक्ति उसको समझ सकता सब नहीं समझ सकते उसको उसको जानता हो वो ब्राह्मण हो जाता है मानो ब्रह्मविता माना जाता है वो इत्यादि तो कहा इत्यादि प्रश्नों उत्पाद ऐसा प्रश्न लेकर के उठ खड़ा करके वहां का प्रतिवर्तन उत्तम उस बा को जानने वाला ब्राह्मण होता है मानव ब्रह्मविद्ता होता है कौन जो बाणी मनुष्यों में है वही बाणी शब्दों में बर्दों में है ऐसा जो राष्ट्र को जानता हो वो ब्रह्मविता होता है ऐसा आया तो उसी को प्रश्न को लेकर कहा साहब मांगे या स्वपने भाषे ऐसा बाी वही है जो स्वप्न में भाषता बोलता है जागृत को बोलने वाली को बाणी नहीं कहते हैं लोक बाहर को लिए स्वप्न में जो बोलता है वही है। यानी स्वप्न में कौन होता है सारे क्रिया के लिए आत्मा और कोई होता। तो उसी को बाणी कहा जाता है मुख्य वहां आत्मा को लेकर हाग सबक आता है यह बाग शाह बाग या स्वप्न भाषक है जिसे स्वप्न में बोलता है वो मुख्य बाणी ठीक है पुरुषेश मान चेतन सुक पुरुषेश्त चेतनों चे, में जो बाणी है यही आकांक्षा या, या बाग शक्ति जो शक्ति है सा घोषेश मान वर्णेश कोई गर्वो न है घोष माने वर्ग वर्णेश प्रतिष्ठिता तद व्यक्तवार क्योंकि वो अर्थक पंचायत है वो वर्ग अच्छा तदेव केवल विकास के कहा आगे तो आगे बात है भाष्य देखिए सा ही भक्त भक्ति को स्वप्न में बोलने वाली जो बाणी होगी स्वप्न में आत्मा तो को छोड़कर कोई भी नहीं हुआ जो भी पदार्थ करना आत्मा आत्मज्योतिष करना है तो वो जो स्वप्न में होती हुई बाणी है साफ बक्सूर भक्ति वो वक्ता के भी वक्ता है मान वाणी के जो बाणी है नित्या, तो वो नित्या वो नित्य है और बाहर वाली बाणी तो हम चौकी ऐसा नित्या बात चैतन्य ज्योतिष रूपी जो है वो नित्या बात चैतन्य ज्योति स्वरूप चैतन्य ज्योति स्वरूप है वाणी स्वप्न में जो जिसे बोला जाता है कहा क्योंकि कहा ग्रेता नहीं भक्तुर बेर पिता को गिर देते अविनाशित तो ऐसा आता है वक्ता के जो बोलने की शक्ति है वो कभी नाश नहीं होती अविनाशी है इत्यादि कहा तबे वह आत्मस्वरूपम ब्रह्मा वही आत्मस्वरूप ब्रह्म वही है आत्मस्वरूपम ब्रह्म जहाँ आत्माशा अभिन्न ब्रह्म हुआ निरपाही भूमाख्य वो निरशा अतिशय नहीं हुआ उससे बड़ा कोई है नहीं और भूमा जिसको नाम महत्व बृहत घुमागा होता है क्योंकि तो भूम शब्द बनता है बहु शब्द से बनता है जो बहुत तो है उसी को तो घुमा बोला जाता है तो बहु शब्द से इमरीज प्रत्यय करोगे पृथ्वादी जो तो इमरित सूत्र है इमरित करोगे बहुम बनेगा किन्तु ऐसा है बहुत लोगों को भू से बहुत अच्छा सूत्र आता है इसमें इमरित यशुन तीर में से कोई एक प्रत्यय करे हो तो भू सूरसे पड़े इम्निचा के लोक होगा और ये बहु के सामने भू आदेश हो वहां पढ़ने लोक होगा था आधे पड़ से लग जाएगा इधर लोग हो जाएगा मन पर और इधर भू आदेश और भूम चंद्र बन गया प्रथम आधे बच्चन घूम इसी बहु सम्र है घूमा का बहुत को एक होता है अच्छा धीरे क्यों बिगड़ बृहत्कार ब्रह्मा उसको ब्रह्म क्यों बनाता धातु के धातु के आधार पर ही अर्थ निकलता है ब्रिभी वृद्ध धातु है उसे ब्रह्म शब्द बनता है ऐसा जुटा आता है धातु है वृद्धियात्म धातु है इसलिए ब्रह्म बना हुआ मंत्र से किया हुआ है धातु से बता है यह तो धातु के अर्थ से आया बृहत्वा ब्रह्म वृहद है उसको ब्रह्म कहा जाता है जो सबसे बड़ा हो उसको है आप सप्शेरा तया विभु ब्रह्म विधि बिद्धि उसी बिजानी उसको जानो तुम, तुम उसको जानो ये युवा द्वारा ऋषि ब्रम संभ तदेकार से तदे प्रमुख बिदि उषि तुम ब्रह्म ये पड़ लगाया हुआ उसका कार्य बताते हैं यही बाग आदि उपाधि कहा जिन बाग आदि उपाधियों के द्वारा उसी को समझो <coughs> जिसके कारण इनमें क्रिया के क्रियाशील हो रहा है उसी को क्रम समझो जिसकी उपासना की जाती है वो क्रम नहीं होता यह आपका हाँ समय हो गया है सर्वं ष मानिया महोदया कर्णस्वयाष्स्तेष्ठा